तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ जोधपुर से आशा बाटी जी जुड़ी हुई हैं जो इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टरी की है तो उनसे हम लोग बातें करेंगे करियर इन इकोनॉमिक्स जी हाँ अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करता है अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और एज ए विद्यार्थी एज स्टूडेंट हम लोग किस तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं और इसमें करियर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं किस किस जगह पे हम लोग जॉब कर सकते हैं इस विषय को लेकर हम बातें करेंगे आशा बाटी जी से तो आप सभी की तरफ से आशा जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा जी और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताए क्योंकि हमारी रेडियो जो सुनने वाले हैं हमारे साथी वो आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा की आप अपने बारे में बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं क्या करते हैं वर्तमान समय में आप किस जगह पे अपनी सेवा दे रहे हैं जी मेरा नाम आशा भाटी डॉक्टर आशा भाटी जी जोधपुर से मैं एक पेशे से शिक्षिका हूँ hmm. और एज़ फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई डन माई स्कूलिंग फ्राम वेरियस केवीज थ्रू आउट इंडिया आफ्टरवर्ड्स आई डिड माई बी कॉम ऑनर्स एंड एडिशनल इन इंग्लिश दैन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स माई पी एच डी इन आई स्टार्ट माई करियर इन द एज अ टीचर एंड एट दिस टाइम आई एम वर्किंग इन राजस्थान गवर्मेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्मेंट वहाँ पर मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ जोधपुर के अंदर जो कि राजस्थान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी विद्यालय जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक राजस्थान सरकार ने खोले हैं उसी में से एक विद्यालय जो जोधपुर में चैनपुरा में है वहाँ पर मैं एक शिक्षिका के रूप में अपने सेवाएँ दे रही हूँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्र आपके बारे में सुनकर खुशी हो रहा है उन्हें तो आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग करियर आप सनिस प्रोग्राम में करियर इन इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स ये क्या है इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए हमारे के लिए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इज डिवाइडेड इसको दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम माइक्रो की बात करें तो ये सम्पूर्ण uh, इकोनॉमिक के बारे में अध्ययन करता है और अगर हम माइक्रो की बात करें तो इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड रिसर्चर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स व्हाट आर देयर लेआउट्स रिगार्डिंग बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दो प्रकार से इसको आपने समझाने सम्झ, के लिए या समझने के लिए आपने बताया कि एक माइक्रो लेवल पे और दूसरा है व्यावसायिक लेवल पर इसका काम होता है इसमें अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बातें कर सकते हैं जब गहराई से इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक जो हमारी जो पूरे किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट या फिर किसी भी देश का हो या किसी पर्सनल व्यक्ति का भी आर्थिक अवस्था के आधार पर ही जीवन जो है सुचारू रूप से और आ, क्या कहते हैं साधनों से सुसज्जित और बहुत आसान जिंदगी जी सकते हैं अगर आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी होती है तो हमें परिश्रम करना पड़ता है या मेहनत करना पड़ता है ये आप सभी जानते हैं तो आइए इस विषय को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और आशा जी आप क्या जानते हैं इसके बारे में जैसे आपने पूरी तरह से इसमें मास्टरी की है पी एच है तो एक कॉमन व्यक्ति को किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकते क्या आइडियाज हो सकते हैं जैसा कि आपने कहा ये अर्थ का शास्त्र है दिस दिस दिस इज़ इज़ द स्टडी ऑफ मनी बेसिकली इसमें इसका जो एरिया है बहुत वाइड है यू कैन बिकम एन इकोनॉमिस्ट इन द यू कैन चूज योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर एज अ डाटा एनालिस्ट फाइनेंशियल प्लानर यू कैन बिकम इवन एन अकाउंटेंट इकोनॉमिक रिसर्चर फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट And एंड पब्लिक सेक्टर रोल्सो देयर इन दिस फील्ड इकोनॉमिक्स जी तो आप एक छोटे लेवल से लेकर जिसको हम कहें कि सेल्स मैन भी आप जिसको गिन सकते हैं mm -hmm. आ, वहां से लेकर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं जैसा कि हमारे भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट uh, रहे अमर त्यसे सेन जिनको कि नोबल प्राइज दिया गया तो यू कैन स्टार्ट योर करियर इन इकोनॉमिक्स इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को आर्तीय जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में काफ़ी गहराई से आप समझ आ रही होगी क्योंकि ये चीज़ें बहुत सिंपल भी हैं और बहुत ज़्यादा विस्तार भी हैं और आपने जैसे कहा आशा जी ने कि सेल्समैन से लेकर अर्थव्यवस्था की जो हायर स्टेज है वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं ये पढ़ाई करने के बाद या इस चीज़ों को समझने के बाद हम लोग हर जगह जो है फिट हो सकते हैं क्योंकि पैसे की बात आती है अर्थ की बात आती है तो वो सब जगह की ज़रूरत होती है चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा सेल्समैन हो या फिर बड़े कंपनी के डीलर हो बड़े कंपनी के ओनर हो तो ये सारी जगह जो है आप इन चीज़ों को कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आप कंसल्टिंग सेक्टर में जा सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को साबित कर सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स आपका अच्छा है तो आइए जैसे कि हम लोग हर फील्ड में एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया होती है किस तरह की बातें होती हैं जैसे हमारे विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं इकनॉमिक्स में अपना जो करियर बनाना है तो वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं कहाँ से उनकी शुरुआत हो सकती है और कहा कहा इसके वो ले सकते हैं जी इकोनॉमिक्स uh, की शुरुआत तो वैसे स्कूली विद्यालय से शुरू हो जाती है आफ्टर योर योर योर मैट्रिक दैट इज़ क्लास यू कैन स्टार्ट स्टडी ऑफ़ द सब्जेक्ट फ्रॉम राजस्थान और केवी के अंदर भी ये आफ्टर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप ले सकते हैं और उसके बाद में इस क्षेत्र को भी बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं तो बहुत इसको विभाजित भी किया जा सकता है जैसे लेबर इकोनॉमिक्स है मेरा विषय रहा है तो आप उसमें स्टडी कर सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं बेसिकली uh, आप अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे आप अपनी मनी को कैसे मैनेज करेंगे आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे तो एवरीथिंग नीड्सल क्वालिटी ऑफ एन इकोमिस्ट how to lead your life in a very economic way now uh, very very important like uh, in these days uh, the value of money uh, inflation ki wajah se the value of money reduce ho jati hai so how to make the utmost use of money in your daily day to day life this we we teaches in uh, we study in economics जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को या इकनॉमिक्स को ठीक रखने के लिए काफ़ी अच्छी जो चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी राजस्थान में जैसे आपने कहा कि आठवीं नवीं और दसवीं के बच्चों को भी एक सोशल साइंस के रूप में इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है और कुछ जगह पर दसवीं के बाद भी स्पेशल इन चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट ले सकते हैं और इसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं तो यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है फिर धीरे धीरे आप डिग्री करने के बाद स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं इसके लिए आप आपको जैसा आपकी रुचि हो क्योंकि एक दायरा होता है कि आप कॉलेज में जब एंट्री करते हो डिग्री हासिल करते हो तो या तो आप किसी भी क्षेत्र में आर्ट्स के क्षेत्र में है या फिर कॉमर्स के क्षेत्र में या साइंस में कहीं से भी एक, एक बात मैं और आपको जी. बताना चाहूंगी ये अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं इस विषय के अंदर तो इसका एक ऑनर्स स्टडी भी होता है जिसको हम एडवांस स्टडी के के नाम से जाना जाता है कि इसको हम बी ऑनर्स कहते हैं गुड एडवांस एजुकेशन इन दिस थ्रूनर्स ग्रेजुएशन उसके बाद ये भी एक अच्छी चीज है की यहाँ पर आप एडवांस चीजें भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छी जो जहाँ भी आप जाएंगे तो एक स्टेटस के साथ आप जाएंगे और आपका जो है उसी अनुसार आपका स्केल बनता है या स्टेटस बनता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आशा जी से इसी विषय पर बात करेंगे करियर इन इकोनॉमिक्स के बारे में आप सुनाए हैं रीन वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑफ्सन इस कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान आशा भाटी जी हैं डॉक्टर आशा भाटी जी जो खास से इकनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की है मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और आप सभी के लिए करियर में इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो हमने जानने की कोशिश की है और करियर रिलेटेड कौन कौन सी और नई चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं या है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे आशा जी से तो आशा जी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अगर इस फील्ड में अच्छा करियर बनाना है तो जैसे आपने कहा कि दसवीं से ही शुरू हो जाता है या उसके पहले भी शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी इस फील्ड में अगर अच्छा करियर बनाना है तो उन्हें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है कौन कौन सी बातों जी, का उनके पास जरूरी है इस विषय में अगर आप वास्तव में रुचि रखते हैं तो इस विषय में आइयेगा और दूसरी बात है इसके ऑप्शन बहुत है वाइड ऑप्शन है आपके पास आगे जैसे की आप चार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते है या कंपनी सेक्रेटरीशिप में आप आगे जाना चाहते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन आल्सो दिस इज अ वेरी गुड नीड ऑफ टूडेज आई वर्ल्ड आज के आईटी वर्ल्ड के अंदर आप बहुत अच्छी सेवाएं दे सकते हैं और कंपनीज के अंदर और देश के अंदर आज सी की बहुत अच्छी आवश्यकता है तो इसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस खुले हैं सी है चार्ट अकाउंटेंसी है और इसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आप संभाल सकते हैं स्टेटेटिकल डाटा को कैसे ऑपरेट किया जाता है कंपनीज के अंदर किस तरह से काम किया जाता है देश के अंदर स्टेटिकल ऑपरेटर्स भी बहुत तो ट स्टार्ट, करते हैं इसके आधार पर इन एनालिसिस के आधार पर ही सरकार जो है कोई नीति को निर्धारित की जाती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरह से हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ज्यादा जोर देना है और ये चीजें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको एक इकनॉमिस्ट के रूप में आप भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी आप जिम्मेवार बन सकते हैं और आपको बहुत बड़ा जो है एक दायित्व तो मिल जाता है इसके ऊपर काम करने के लिए तो आई आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा जैसे कई बच्चे जो हैं इसमें करना चाहते हैं कई बार फिर फ़ीस की वगैरह बात आती है या स्कूलों में या कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं तो कितना स्ट्रक्चर का क्या है थोड़ा सा बताइए इकनॉमिक्स में आगे बढ़ने देखिए जहाँ तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सवाल है fee structure totally free of cost है इस क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट एक रुपया भी नहीं लेती है बच्चे से एंड एज फार एज द गर्ल एजुकेशन इज कंसर्ड फ्री है इवन स्कॉलरशिप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सो इफ यू वॉन्ट टू कम इन द थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर इट इज वेरी गुड फॉर यू बिकॉज स्पेषलिस्ट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू टीचर्स आर देयर वेरी वेरी स्पेशलिस्ट पीपल आर टीचिंग यू एंड इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू प्राइवेट सेक्टर देन ऑल्सो देर आर सो मेरी ऑप्शन लाइक इन फॉरन कंट्रीज इफ यू To go, you can apply for that, and like economics schools are there in um, uh, abroad. Uh, there also you can go. London School of Economics is there. There also you can. Go. It depends on your economic condition. But even if if you are lack of resources, financial resources, then also you can go for study of economics. It will not hinder you. It will not stop you to study. आप किसी भी क्षेत्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कम पैसा है तो भी आ सकते हैं नहीं है तो भी आ सकते हैं तो राजस्थान सरकार के उपक्रम बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको लेने की बजाय देती और है तो आप आराम से आइए और इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है और अगर इफ़ यू आर वेरी वेल फुली साउंड है आपकी सिचुएशन है फाइनेंशली तो आप एब्रॉड जाकर भी पढ़ सकते हैं जैसे कि मनमोहन सिंह जी आपको हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे आ, रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं बहुत समय तो उन्होंने भी लंडन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से ये डिग्री हासिल की भारत देश को जिस समय हम इकोनॉमिक क्राइसिस में थे उस समय भारत को वापस एक स्टेबल कंडीशन में लाने का उनका श्रेय जाता है तो ये सेवाएं आप दे सकते हैं तो चलिए आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को जब डिग्री हासिल करना होता है या हायर एजुकेशन करने के लिए आगे बढ़ना होता है तो कई बार प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी क्षेत्र में भी सुविधाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता तो आप अगर सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं है बेशर्त यही है कि आप उसमें अच्छा करें क्योंकि आप जब अच्छा जी, करेंगे जी, जी। तो आपको चीज़ें जो है अनुकूल मिलती जाएगी अगर जी, आप जी, अच्छा जी, नहीं कर पा रहे तो आपके लिए दिक्कतें है आती हैं तो जी। यहाँ पर मार्जिन यह है कि आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो इसके बारे में आप पूरी तैयारी कीजिए और आगे बढ़ते जाइए तो आपके रास्ते खुले हुए हैं सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में भी आपको थोड़ा बहुत एक्सेस करना पड़ेगा जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं आ, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो है सराउंडिंग अपने फैमिली बैकग्राउंड देखना है अगर बड़ों की सपोर्ट आपको मिलता है तो आप एब्रॉड भी जाके इसमें अच्छा कर सकते हैं मैं चाहूँगा कि अगर आप सोच ही रहे हैं कि करियर इन इकोनॉमिक्स के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर इसमें आइए और इसमें स्काई इज़ द लिमिट मैं कह सकता हूँ क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत है और आ, मैं चाहूँगा कि इसमें जितना हम लोग अच्छा करेंगे उतना ही हम देश और समाज में एक सहयोग जी, अपना जी, दे सकते हैं। तो मैं कि इसमें जैसे हम लोग की बात करें तो छोटे से इस फील्ड में आगे बढ़ के जी तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करना जी जी जी तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते है चाहे वो अर्थशास्त्र है चाहे वो समाज शास्त्र है कोई सा भी क्षेत्र क्षेत्र है तो सबसे पहली हर चीज़ की शुरुआत होती है आपकी सोच से ऑल स्टार्ट विद योर थिंकिंग तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके बारे में आप एक uh, सुंदर सा uh, क्या कहते हैं एक uh, अपने वृत्ति बनाइए अपनी इस तरह की कि आपको क्या करना है आपकी सोच किस तरह की होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर अगर आप करते हैं और इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग विल गिव यू गुड रिजल्ट्स बिकॉज आज का जो समय है इट इज़ फुल ऑफ एम्पल ऑफ कंपटीशन इज़ देर और इस जब हम इतने कॉम्पिटिशन को देखते हैं देर इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन इन द फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट तो बच्चे आजकल बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं तो मैं एक संदेश देना चाहूँगी हर को जो भी अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर, तो अगर आप एक बार अपनी शुरुआत अच्छे सोच से करेंगे, तो आपके शब्द और आपकी जो जब सोच अच्छी है तो आपके एक्शंस जो कर्म होगा वो भी अच्छा होगा जब कर्म अच्छा होगा तो नेचुरल है कि उसका फल भी अच्छा ही होगा चलिए बहुत ही अच्छा विचार आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं चीज़ें बहुत आसान हैं इसके बारे में आप अधिक जानकारी अपने इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं और नहीं तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में जहां आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए या फिर इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आ, कहीं कुछ कन्फ्यूजन या कोई सवाल आपके मन में आता है तो ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम लिखिए अपना सवाल लिख के हमें सेंड कीजिए तो हम इस विषय को लेकर आगे बात कर सकते हैं अगले एपिसोड में ताकि आपको जवाब मिल सके या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है हमें किस तरह से आगे बढ़ना है तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो वो हमें जब बताएंगे तो चीजें आसान होगी उसके बारे में हम भी एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे और हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का तो अब जाते जाते मैं कि आपका इस फील्ड में आशा जी कैसे आना हुआ जी वैसे तो बचपन में ना, जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया हुँ, अपने हुँ, के बाद में, तो मेरी जो इच्छा थी वो तो एक चार्ट अकाउंटेंट बनने की ही थी अच्छा अच्छा चूंकि हम हमारा जो ये क्षेत्र है जिस जो समय जोधपुर इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं था mm -hmm. आज के जो बच्चे हैं दे आर वेरी लकी बिकॉज यू हैव गोट ऑल द फैसिलिटीज इवन इन स्मॉल सिटीज टुडे बट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग ऑल द फैसिलिटीज इन जोधपुर सो आई हैड टू गो टू अदर सिटीज व्हिच वाज नॉट वेरी पॉसिबल फॉर मी एंड माई फैमिली सो आई स्विचडोवर आई जो तो दिस उसको सब्जेक्ट को तो नहीं छोड़ा मैंने लेकिन उसको मैंने टीचिंग करियर में स्टार्ट कर दिया सो दैट so मैं उसकी जो इंटरेस्ट है वो उसको बरकरार रख सकूँ ताम्र उसको बरकरार रख सकूँगी मैं इस, इस तरह से तो आज के जो बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं और उनके लिए मुझसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो यू शुड टेक ऑल द गुड अपॉचुनिटीज़ उसका यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप इस फील्ड में आए और आपका दिल था लेकिन कहीं ना कहीं उस समय के जब आप पढ़ते थे उस समय ये सारी चीज़ें इतनी बहुत ही वास्ट नहीं थी कुछ जगह हमें चेंज करना पड़ता था तो वहाँ पर मुश्किलें आती थी लेकिन आज किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखें आप एजुकेशन का जो फील्ड है वो बहुत ही विस्तार हो चुका है उसमें आप हर जगह जो है अच्छी तरह से आप एजुकेशन को ले सकते हैं तो चलिए आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया करियर इन इकोनॉमिक्स के बारे में और मैं चाहूँगा की जाते जाते मैसेज हमारे विद्यार्थियों को क्या देना चाहेंगे आप यही कहना चाहूँगी आज के युवा वर्ग को कि आप कोई भी कार्य करें पूरा मन लगा के करें और सबसे बड़ी बात है ईश्वर का साथ लेके करें जब किसी कार्य में खुद भगवान साथ होता है आपके तो उसमें सफलता निश्चिंत है धन्यवाद शुक्रिया आशा जी बहुत ही अच्छा जो है मैसेज है आपने कोट किया हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए और मैं भी चाहूँगा कि जब भी हम लोग जैसे एग्जाम्स के टाइम पर हम लोग भगवान को याद करते हैं <laughs> कि हम अच्छी तरह से अपना पेपर पास आउट करें या लिखें लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने करियर बनाने के लिए भी हमें जो है हमेशा उस ईश्वर का साथ लेकर ही आगे बढ़ना है ताकि आपको उनका ब्लेसिंग्स मिलता रहे और आपकी सोच में जो है एक पॉजिटिव रहे पॉजिटिव थिंकिंग रहे क्योंकि हर जगह हम लोग कभी कभी अपने आप से मायूस हो जाते हैं या किसी आ, ऐसे जगह पे हम लोग मन नहीं लगाते जहाँ पर हमें मन लगाना चाहिए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्टेबल करें पहले तो आप अपने आप के ऊपर विचार करें आप क्या बनना चाहते हैं अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं ये आपका पहला काम है और एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है तो फिर आप पीछे नहीं हटिए उस फील्ड में जो भी मुश्किलें आएँ उसको डट कर उसका सामना कीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देके समझने की ज़रूरत होती है होता कुछ नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लंदी होती हैं कई बार कुछ चीज़ें शॉर्ट में होती हैं कुछ चीज़ें कोड वर्ड में होती हैं तो उन चीज़ों को आपको बिना झिझक अपने एक्सपर्ट से या टीचर से ज़रूर पूछना चाहिए उनसे नहीं मिल रहा आपको सेटिस्फेक्शन तो किसी और टीचर के साथ भी आप इस विषय को लेकर बात कर सकते हैं और आज तो बहुत आसान हो गया कि किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो आप इंटरनेट से भी उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं अलग अलग भाषाओं में भी तो आप उस चीज़ को समझने के लिए टाइम जरूर दें चाहे एक साल के बजाय दो साल के बजाय ज़्यादा समय हो तो जी, जी, दे जरूर। जी। तो दे दे दे जी फेलियर से कभी ना घबराएं एक बात एक्चुअली आर आर द द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ़ सक्सेस नॉट फेलियर्स अनुभव यही कहता है हाँ। तो इसीलिए आप टाइम जरूर दे अपने आप को कई बार जैसे अभी आशा जी ने कहा कि फेलियर से डरे नहीं क्यूँकी कोई भी चीज आप बिना फ़ेल होकर सीख भी नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे आसपास आती हैं तो वो अगर हम उसमें सक्सेस नहीं हुए तो वहाँ पर घबराना नहीं है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेना है कि मुझे ये चीज़ें इतना समझ में आए अब आगे जाके इसे समझना है तो ये आसान हो जाता है तो ये थोड़ा सा अपने आप पर वर्क करना है बाकी लक्ष्य आपका क्लियर है तो चीज़ें आसान होती हैं काम करने में तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस करियर में बहुत अच्छा करें अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ फिर से एक बार आशा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते है अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा